संक्षिप्त महाभारत वन पर्व अर्जुन की प्रवास कथा, किरात का प्रसंग और लोक पाल पालों से अस्त्र प्राप्त करना वैश्व पायन जी कहते हैं महावीर अर्जुन इंद्र के रथ में बैठे हुए अकस्मात उस पर्वत पर उतरे उन्होंने रथ से उतरकर पहले मुनिवर धौम्य के और फिर महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया इसके पश्चात नकुल और सहदेव ने उनका अभिवादन किया फिर कृष्णा से मिलकर और उसे धीरज बंधाकर वे वे पूर्वक बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आकर खड़े हो गए अतुलित प्रभावशाली अर्जुन से मिलकर पांडवों को बड़ा ही हर्ष हुआ तथा अर्जुन को भी उन्हें देखकर अपार आनंद हुआ और वे महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे पांडवों ने इंद्र के रथ के पास जाकर उसकी परिक्रमा की और इंद्र के सारथ ही का इंद्र के समान ही सत्कार किया और उससे सब प्रकार देवताओं का कुशल छेम पूछा मातुली ने भी पिता जैसे पुत्र को उपदेश करता है उसी प्रकार पांडवों को उपदेश करके उनका अभिनंदन किया और फिर उस अमित प्रभावशाली रथ में बैठकर देवराज इंद्र के पास चला गया मातुली के चले जाने पर अर्जुन ने देवराज के दिए हुए अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य आभूषण द्रौपदी को दे दिए फिर सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी पांडव एवं ब्राह्मणों के बीच में बैठ वे यथावत सब बातें सुनाने लगे उन्होंने बताया कि इस इस प्रकार मैंने इंद्र और साक्षात श्री महादेव जी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं तथा मेरे स्वभाव से भी इंद्र और समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट थे इस प्रकार शुद्ध अर्जुन ने संक्षेप में अपने स्वर्ग के प्रवास काल की बहुत सी बातें सुनाई फिर उस रात को उन्होंने आनंदपूर्वक नकुल और सहदेव के साथ सहन किया रात्रि बीतने पर प्रातःकाल के समय वे भाइयों के सहित धर्मराज के पास गए और उन्हें प्रणाम किया इसी समय देवराज इंद्र अपने सुवर्ण जटित रथ से आकर उस पर्वत पर उतरे जब पांडवों ने उन्हें उतरते देखा तो वे उनके पास आए और उनका विधिपूर्वक पूजन किया परम तेजस्वी अर्जुन ने भी देवराज को प्रणाम किया और सेवक के समान उनके पास खड़े हो गए उस समय उदारचित्त धर्मराज का हृदय हर्ष से, से उमड़ रहा था उनसे देवराज इंद्र ने कहा पुत्र तुम प्रसन्न रहो तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे अब तुम काम्यक वन को लौट जाओ अर्जुन ने बड़ी सावधानी से मुझसे सब शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं इसने मेरा प्रिय भी किया है अब इसे त्रिलोकी में भी नहीं जीत सक त्रिलोकी की त्रिलोकी भी नहीं जीत सकती कुंती पुत्र ऋषि से ऐसा कह वे फिर स्वर्ग को लौट गए इंद्र के चले जाने पर धर्मराज ने गदगद होकर अर्जुन से पूछा भैया तुम्हें इंद्र के दर्शन किस प्रकार हुए भगवान शंकर से तुम्हारा कैसे समागम हुआ तुमने किस प्रकार सारी शस्त्र विद्या प्राप्त की और कैसे श्री महादेव जी की आराधना की भगवान इंद्र कहते थे कि अर्जुन ने मेरा प्री किया है सो तो तुमने उनका क्या काम किया था वे सब बातें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ यह सुनकर अर्जुन ने कहा महाराज जिस प्रकार मुझे इंद्र और भगवान शंकर के दर्शन हुए वह सुनिए आपने मुझे जिस विद्या का उपदेश किया था उसे सीखकर आपकी आज्ञा से मैं तप करने के लिए वन में गया कामरक वन से चलकर मैंने भृगुतुंग पर्वत पर जाकर तप करना आरंभ किया किंतु वहां मैं केवल एक ही रात रहा उसके पश्चात मैं हिमालय पर जाकर तप करने लगा मैंने इस महीने मैंने एक महीने तक केवल कंद और फल का आहार किया दूसरा महीना जल पीकर बिताया और तीसरे महीने मेरा हार रहा चौथे महीने में मैं ऊपर को हाथ उठाए खड़ा रहा यह सब होने पर भी विचित्र बात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे पाँचवें महीने का एक दिन बीतने पर एक स्वर इधर उधर घूमता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया उसके पीछे पीछे एक किरात वेधारी पुरुष आया वह धनुष बाण और तलवार धारण किए हुए था तथा उसके पीछे पीछे कई स्त्रियां चल रही थीं तब मैंने धनुष लेकर उस पर बाढ़ चढ़ाया और उस रोमांचकारी सुअर को बीध दिया उसी समय उस भील ने भी अपना प्रबल धनुष खींचकर कर छोड़ा जिससे कि मेरा मन धलस आ गया राजन फिर उसने मुझसे कहा यह सुअर तो पहले मेरे निशाना बन चुका था फिर तुमने आखेड़ के नियम को छोड़कर उस पर वार क्यों किया अच्छा तुम सावधान हो जाओ मैं अपने पहने बाणों से सभी तुम्हारे अभी तुम्हारे गर्भ को चूर किए देता हूँ ऐसा कहकर उस विशाल का भी ने भील ने पर्वत के समान निश्चल खड़े हुए मुझको बाणों से आच्छादित कर दिया तथा तो मैंने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे ढक दिया उस समय उनके सैकड़ों सहस्त्रों रूप प्रकट होने लगे और मैं उन सभी पर बाण वर्षा करने लगा फिर वे सारे रूप मुझे एक हुए दिखाई दिए तो मैंने उसे भी बींद दिया जब इतनी वाण वर्षा करने पर भी मैं उसे युद्ध में परास्त न कर सका तो मैंने वायव्यास्त्र छोड़ा किंतु वह भी उसका वध न कर सका इस प्रकार वायव्यास्त्र को कुंठित हुआ देखकर मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ फिर मैंने बारी बारी से उस पर स्थूणाकरण वरुणास्त्र सर्वर्षास्त्र शालभास्त्र और अश्मवर्षास्त्र भी छोड़े किंतु वह भील उन सभी अस्त्रों को निगल गया उनके ग्रस्त लिए जाने पर मैंने ब्रह्मास्त्र को आज्ञा दी जिससे निकलते हुए प्रज्वलित बाणों से वह सब ओर से ढक गया परंतु उस महातेजस्वी भील ने उसे भी एक क्षण में ही शांत कर दिया उसके व्यर्थ हो जाने पर तो मुझे बड़ा ही भय हुआ फिर मैंने धनुष और अपने दोनों अक्षय तरकस लेकर उस पर प्रहार किया किंतु वह उन्हें भी निगल गया इस प्रकार जब भी सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए और मेरे सभी आयुधों को वह निगल गया तो मेरा और उसका वाहय होने लगा मैं मुक्का मुक्के और हाथापाई करने पर भी उस पुरुष की बराबरी न कर सका और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गया फिर मेरे देखते देखते वह हंसकर उन स्त्रियों के सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया इससे मैं भौचक्का सा रह गया यह सब लीला करके वे देवाधिदेव महादेव उसकी रात वे इसको छोड़कर अपने दिव्य रूप से प्रकट हुए उनके कंठ में सर्प पड़े हुए थे हाथ में पिनाक धनुष था और साथ में देवी पार्वती थी मैं पूर्वत ही युद्ध के लिए तैयार खड़ा था किंतु उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ यह कहकर उन्होंने मेरे छीने हुए धनुष और अक्षय बाणों वाले दोनों तरकत लौटा दिए और कहा हे hey वीर इन्हें धारण कर लो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ बताओ तुम्हारा क्या काम करूँ तुम्हारे मन में जो बात हो वह कह दो अमृत को छोड़कर और तुम्हारी सब कामना पूर्ण कर दूंगा मेरे मन में अस्त्र ही समाये हुए थे इसलिए मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मन से प्रणाम करते हुए कहा भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे तो देवताओं के दिव्य अस्त्रों को पाने और उनका प्रयोग जानने की ही इच्छा है यही मेरा अभीष्ट वर है तब भगवान त्रिलोचन ने कहा अच्छा मैं तुम्हें यह वर देता हूँ अब शीघ्र ही तुम्हें मेरा पार्श्वपतास्त्र प्राप्त होगा ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान पार्श्वपतास्त्र मुझे दे दिया और फिर कहा तुम इस अस्त्र का मनुष्यों पर कभी प्रयोग न करना क्योंकि यदि इसे अल्प अल्पवीर्य प्राणियों पर छोड़ा जाएगा तो यह त्रिलोकी को भस्म कर देगा अतः जब तुम्हें अत्यंत पीड़ा हो तभी इसका प्रयोग करना अथवा जब शत्रु के छोड़े हुए अस्त्रों को रोकना हो तब इसका प्रयोग करना इस प्रकार भगवान शंकर के प्रसन्न होने से वह समस्त अस्त्रों को रोक देने वाला और स्वयं किसी से न रुकने वाला दिव्य अस्त्र मूर्तिमान होकर मेरे पास आ गया फिर भगवान की आज्ञा होने से मैं वही बैठ गया और मेरे देखते देखते हुए अंतर्ध्यान हो गए महाराज देवादेव श्री महादेव जी की कृपा से वह रात मेरे आनंदपूर्वक वहीं बिताई मैंने आनंदपूर्वक वहीं बिताई दूसरे दिन जब दिन ढलने लगा तो उस हिमालय की तलेटी में दिव्य नवीन और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी सब और दिव्य वाद्यों की ध्वनि होने लगी तथा दे देवराज इंद्र की स्तुतियाँ सुनाई देने लगी थोड़ी देर में श्रेष्ठ घोड़ों से जीते हुए एक अत्यंत सुज्जित रथ में देवराज इंद्र इंद्राणी सहित वहाँ पधारे उनके साथ और भी सभी देवता आए थे इतने ही में मुझे महान ऐश्वर्य सम्पन्न नरवाहन श्री कुबेर जी दिखाई दिए फिर मेरी दृष्टि दक्षिण दिशा में विराजमान यम पर और पूर्व दिशा में स्थित इंद्र तथा पश्चिम में विराजमान महाराज वरुण पर पड़ी राजन उन सब ने मुझे धैर्य बधा कर कहा सभ्य साचिन देखो हम सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं तुम्हें देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही महादेव जी के दर्शन हुए थे तुम हम सब से अस्त्र ग्रहण करो राजन तब मैंने सावधान होकर उन देवश्रेष्ठों को प्रणाम किया और विधिपूर्वक उन सबके महान अस्त्र ग्रहण किए जब मैं अस्त्र ले चुका तो उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दी और वे स्वयं अपने अपने लोगों को चले गए देवराज इंद्र भी अपने तेजों में रथ पर चढ़ कर मुझसे कहा अर्जुन तुम्हें स्वर्ग में आना होगा तुमने कई बार तीर्थों में स्नान किया है और बड़ी भारी तपस्या भी की है इसलिए तुम वहां अवश्य आना मेरी आज्ञा से मातली तुम्हें स्वर्ग में पहुँचा देगा तब मैंने इंद्र से कहा भगवान आप मुझ पर कृपा कीजिए मैं आपको अस्त्र विद्या सिखाने के लिए अपना गुरु बनाना चाहता हूँ इंद्र ने कहा भारत तुम मेरे लोक में रहकर वायु अग्नि वसु वरुण और मरुगण सभी से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना इसी प्रकार श्राद्धगण ब्रह्मा गंधर्व सर्प राक्षस विष्णु और नृत्य के तथा स्वयं मेरे अस्त्रों को भी प्राप्त करना मुझसे ऐसा कहकर इंद्र वहीं अंतर ध्यान हो गए